पातंजल योग प्रदीप सरदर्शन समन्वय उत्तर मीमांसा सांख्य योग का द्वैत सिद्धांत चेतन और जड़ दो अनादि तत्व हैं चेतन तत्व पुरुष अपरिणामी निष्क्रिय निर्विकार ज्ञान स्वरूप कूटस्थ नित्य है जड़ तत्व मूल प्रकृति त्रिगुणात्मक सक्रिय और परिणामी नित्य है चेतन तत्व की सन्निधि से जड़ तत्व में एक प्रकार का ज्ञान नियम और व्यवस्था पूर्वक विरूप अर्थात विषम परिणाम हो रहा है सत्व में क्रिया मात्र रज और उस क्रिया को रोकने मात्र तम का सबसे पहला विषम परिणाम महत्त्व कहलाता है यही महत्त्व सत्व की विशुद्धता से अपने समष्टि रूप में विशुद्ध सत्व में चित्त कहलाता है जिसमें समष्टि अहंकार बीज रूप से रहता है यह ईश्वर का चित्त है और अपने व्यष्टि रूप में सत्व की विशुद्धता को छोड़े हुए सत्व चित्त कहलाते हैं जो संख्या में अनंत हैं जिनमें व्यष्टि अहंकार बीज रूप से रहते हैं ये जीवों के चित्त हैं चेतन तत्व में अपने ज्ञान के प्रकाश डालने की और महत तत्व में उसको ग्रहण करने की योग्यता अनादि चली आ रही है पुरुष से प्रकाशित अथवा प्रतिबिंबित समष्टि, चित्त समष्टि अस्मिता और व्यष्टि चित्त व्यष्टि अस्मिता कहलाते हैं पुरुष निष्क्रिय होता हुआ भी अपने चित्त का दृष्टा है अर्थात चित्त में उसके ज्ञान के प्रकाश में जो कुछ भी हो रहा है वह उसे स्वयं ज्ञात रहता है चित्त के संबंध से चेतन तत्व का नाम जीव है जो सांख्य में अनंत और अल्पज्ञ है और समष्टि चित्त के संबंध से चेतन तत्व का नाम ईश्वर अपर ब्रह्म सगुण ब्रह्म और सवल ब्रह्म है जो एक और सर्वज्ञ है अपने शुद्ध स्वरूप से चेतन तत्व का नाम परमात्मा निर्गुण ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म और परब्रह्म है पुरुष शब्द का प्रयोग जीव ईश्वर और परमात्मा तीनों अर्थों में होता है दूसरा विषम परिणाम अहंकार है अर्थात पुरुष से प्रकाशित अथवा प्रतिबिंबित प्रति महत्वते ही रज और तम की अधिकता से विकृत होकर अहंकार रूप से व्यक्त भाव में बहिर्मुख हो रहा है यह अहंकार ही अहम भाव से एकत्व बहुत्व व्यस्ती और समष्टि रूप सब प्रकार की भिन्नता का उत्पन्न करने वाला है विभाजक अहंकार से ग्रहण और ग्राह रूप दो प्रकार के विषम परिणाम हो रहे हैं अर्थात विभाजक अहंकार सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर ग्रहण रूप ग्यारह इंद्रियों पांच ज्ञान इंद्रियाँ पांच कर्म इंद्रियाँ ग्यारहवा इनका नियंता मन और सत्व में रज तम की कुछ विशेषता के साथ अधिकता से विकृत होकर परस्पर भेद वाली पाँच तनमात्राओं में विकृत होकर बहिर्मुख हो रहा है पांचवा विषम परिणाम पाँच स्थूलभूत है अर्थात अहंकार से व्याप्त पाँचों तन्मात्राएँ ही सत्व में रज और तम की अधिकता से विकृत होकर पाँचों सूक्ष्म और स्थूल भूतों में व्यक्त भाव से बहिर्मुख हो रही है इस प्रकार बहिर्मुखता में महत की अपेक्षा अहंकार में अहंकार में अहंकार की अपेक्षा ग्यारह इंद्रियों और पाँचों तन्मात्राओं में और तन्मात्राओं की अपेक्षा पाँचों सूक्ष्म और स्थूल भूतों में क्रमशः रज तथा तम की मात्रा बढ़ाती जाती है और सत्व की मात्रा कम होती जाती है यहाँ तक कि स्थूल जगत और स्थूल शरीर में रज तम का ही व्यवहार चल रहा है सत्व केवल प्रकाश मात्र ही है और महत्त्व में प्रकाशित अथवा प्रतिबिंबित चेतन तत्व भी उपर्युक्त राजसी तामसी आवरणों में आच्छादित होता हुआ स्थूल शरीर और भौतिक जगत में केवल झलक मात्र ही दिखलाई दे रहा है यह सब अवरोह क्रम है इससे उल्टे आरोह क्रम में जितनी अंतर्मुखता बढ़ती जाएगी उतनी ही रज तथा तम का विक्षेप आवरण हटकर सत्व का प्रकाश बढ़ता जाएगा और उस प्रकाश में चेतन तत्व की अधिक स्पष्टता से प्रतीति बढ़ती जाएगी इस प्रकार अंत में गुणों के सबसे प्रथम विषम परिणाम रूप चित्त को भी सर्ववृत्ति निरोध द्वारा अपने कारण में लीन करके शुद्ध चेतन स्वरूप में अवस्थिति प्राप्त की जा सकती है चित्तों में जो लेस मात्र तम है उसमें बीज रूप से अविद्या विद्यमान है इस अविद्या क्लेश से क्रमशः अस्मिता राग द्वेष, अभिनिवेश क्लेश और उससे सकाम कर्म सकाम कर्मों से उन्हीं के अनुसार कर्माशय कर्माशय के अनुसार जन्म आयु और भोग तथा उनमें सुख और दुख उत्पन्न होते हैं संप्रज्ञात समाधि की चारों भूमियों वितर्क विचार आनंद और अस्मिता अनुगत में ये सब क्लेश तनु अर्थात शिथिल हो जाते हैं और उसकी उच्चतम अवस्था विवेक ख्याति में सत्व की विशुद्धता से सारे क्लेश अपनी जनने अविद्या सहित दग्ध बीज तुल्य हो जाते हैं अब वही तम अपने अविद्यारूप धर्म को छोड़कर इस सब से उच्चतम सात्विक वृत्ति को स्थिर रखने में सहायक होता है सर्ववृत्ति निरोध रूप असंप्रज्ञात समाधि में चित्त में कोई वृत्ति न रहने के कारण दृष्टा की शुद्ध परमात्म स्वरूप में अवस्थिति होती है उस समय चित्त में निरोध के संस्कारों का परिणाम होता है केवल में व्यत्थान के सारे संस्कारों को नष्ट करने के पश्चात निरोध के संस्कार स्वयं भी नष्ट हो जाते हैं तब अपने धर्मी उपादान कारण चित्त के अपने कारण में लीन होने के साथ दग्ध बीज रूप अविद्या क्लेश का भी लय हो जाता है